श्रीमद्भागवत महापुराण ओम नमो भगवते वाषुदेवाय श्रीमद्भागवत महापुराण दसम स्क पूर्वाध अथ प्रथमोध्याय भगवान के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन वसुदेव देवकी का विवाह और कंस के द्वारा देवकी के छह पुत्रों की हत्या राज कथि वंश विस्तरोता सोम सूर्यो राजा चो भय वंश्या परमाुत यदर्मशील नितरा मुनिम तत्रेनावतीर्ण से राजा परीक्षित ने पूछा भगवन आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश के विस्तार तथा दोनों वंशों के राजाओं का अत्यंत अद्भुत चरित्र वर्णन किया भगवान के परम प्रेमी मुनिवर आपने स्वभाव से ही धर्म प्रेमी यदवंश का भी विशद वर्णन किया अब कृपा करके उसी वंश में अपने अंश श्री बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण के परम पवित्र चरित्र भी हमें सुनाइए औतरिया यदोवशे भगवान भूत कृतवान् यानि यात्मा तालोवध विस्तरा भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवन दाता एवं सर्वात्मा है उन्होंने यदवंश में अवतार लेकर जो जो लीलाएं की उनका विस्तार से हम लोगों को श्रवण कराइए नि तरसे फी यमान भव सधा स्रोत्र मनोभिरात का उतम श्लोक गुणानुवादात हुमान सुनाथ जिनकी तृष्णा की प्यास सर्वदा के लिए बूझ चुकी है वे जीवन मुक्त महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेम से अतृप्त रहकर गान किया करते हैं जनों के लिए जो भौरव का रामबाण अवसर है तथा विषय लोगों के लिए भी उनके कान और मन को परम आह्लाद देने वाला भगवान श्री कृष्णचंद्र के ऐसे सुंदर सुखद रसीले गुणान वास्ते पशुघाती अथवा आत्मघाती मनुष्य के अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो विमुख हो जाए उसे प्रीति न करे पिता महामेशमरे मरंजये देवभ्रतांगल दुर कौरव सैन्य सागरम्वा तरण वस्व पदम स्म यी कृष्ण तो मेरे कुल देव ही हैं अब कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हो रहा था और देवताओं को भी जीत लेने वाले भीष्म पितामह आदि अतिरथियों से मेरे दादा पांडवों का युद्ध हो रहा था उस समय कौरवों की सेना उनके लिए अपार समुद्र के समान थी जिसमें भीष्म आदिवीर बड़े बड़े मच्छों को भी निकल जाने वाले तिमिंगल मच्छों की तरह भय उत्पन्न कर रहे थे परंतु मेरे स्वनाम धन पितामह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की नौका का आश्रय लेकर उस समुद्र को अनायास ही पार कर गए ठीक वैसे ही जैसे कोई मार्ग में चलता हुआ स्वभाव से ही बछड़े के खूर का गड्ढा पार कर जाए द्रोण्यस्त्र प्लोष्ट मृदम संतान बीजम कुर जुगो पकुंगत आत्चक्रो मातु महाराज मेरा यह शरीर जो आपके सामने है तथा जो कौरव और पांडव दोनों ही वंशों का एकमात्र सहारा था अश्वस्था के ब्रह्मास्त्र से जल चुका था उस समय मेरी माता जब भगवान की शरण में गई तब उन्होंने हाथ में चक्र लेकर मेरी माता के गर्भ में प्रवेश किया और मेरी रक्षा की तस्या रूपेह, प्रयक्षतो मृत्यो मृता मृत माया मनुष्य से वधस्व विध्वं केवल मेरी ही बात नहीं वे समस्त शरीर धारियों के भीतर आत्मा रूप से रहकर अमृतत्व का दान कर रहे हैं और बाहर काल रूप से रहकर मृत्यु का मनुष्य के रूप में प्रतीत होना यह तो उनकी एक लीला है आप उन्हीं के ऐश्वर्य और माधुर्य से परिपूर्ण लीलाओं का वर्णन कीजिए रोहिण्यास्तनय प्रोक्तों राम संकर्षण स्वया गर्भ संबंध कुहांतरम विना भगवान आपने अभी बतलाया था कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे इसके बाद देवकी के पुत्रों में भी आपने उनकी गणना की दूसरा शरीर धारण किए बिना दो माताओं का पुत्र होना कैसे संभव है कस्मान मुकुंदो भगवान समझात भी शारदी असुरों को मुक्त देने वाले और भक्तों को प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने से भरे हुए पिता का घर छोड़कर व्रज में क्यों चले गए यद वंश शिरोमणि भक्तवत्सल प्रभु ने नंद आदि गोप बंधुओं के साथ कहाँ कहाँ निवास किया व्रजे वसंत कि मकरों मधुपुरया मातुरद्धात ब्रह्मा और शंकर का भी शासन करने वाले प्रभु ने में तथा मधुपुरी में रहकर कौन कौन सी लीलाएं की और महाराज उन्होंने अपनी मां के भाई मामा कंस को अपने हाथों क्यों मार डाला वह मामा होने के कारण उनके द्वारा मारे जाने योग्य तो नहीं था मनुष्याकार सच्चिदानंद में विग्रह प्रकट करके द्वारिकापुरी में यदवंशियों के साथ उन्होंने कितने वर्षों तक निवास किया और उन सर्वशक्तिमान प्रभु की पत्निया कितनी थी ए तदन्य सर्व में मुने कृष्ण विचेषित श्रद्धा विस्तृतम मुने मैंने श्री कृष्ण की जितनी लीलाएं पूछी हैं और जो नहीं पूछी हैं वे सब आप मुझे विस्तार से सुनाइए क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं और मैं बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहता हूँ ने साथतेथा भगवान अन्य की तो बात ही क्या मैंने जल का भी परित्याग कर दिया है फिर भी वह असहिय भूख प्यास जिसके कारण मैंने मुनि के गले में मृत सर्प डालने का अन्याय किया था मुझे तनिक भी नहीं सता रही है क्योंकि मैं आपके मुख कमल से झरती हुई भगवान की सुधा मई लीला कथा का पान कर रहा हूं वाच एवं साधुवाद वै आ सकी सगवान विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितग्न व्याहर तुम भागवत प्रधार सूर्य कहते हैं सोनज्ञ भगवान के प्रेमियों में अग्रगण्य एवं सर्वज्ञ श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित का ऐसा समीचीन प्रश्न सुनकर जो संतों की सभा में भगवान की लीला के वर्णन का हेतु हुआ करता है उनका अभिनंदन किया और भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं का वर्णन प्रारंभ किया जो समस्त कलिमलों को सदा के लिए धो डालती है वासुदेव वासदेव कथायाज्जाता दक्ष सुखदेव जी ने कहा भगवान के लीला रस के रसिक राजर से तुमने जो कुछ निश्चय किया है वह बहुत ही सुंदर और आदरणीय है क्योंकि सबके हृदय राध्य श्री कृष्ण की लीला कथा श्रवण करने में तुम्हें सहज एवं सुदृढ़ प्राप्त हो गई है कथा प्रश्न प्रेक्षको तत्द सलिल यथा भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने से ही वक्ता प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं जैसे गंगा जी का जल या भगवान शालक्राम का चरणामृत सभी को पवित्र कर देता है भो आक्रांता भूरि भारे न ब्रह्मा शरणम जजो परीक्षित उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजा को रूप धारण कर अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था उससे त्राण पाने के लिए वह ब्रह्मा जी की शरण में गई गौ भूतमुखे खिन्ना क्रंदंते करुण विभोपस्थितंत के तस्मय व्यसन मोचत पृथ्वी ने उस समय गौ का रूप धारण कर रखा था उसके नेत्रों से आंसू बह बह कर मुंह पर आ रहे थे उसका मन तो खिन्न था ही, शरीर भी बहुत क्रिश हो गया था। वह बड़े करुण स्वर से रंभा रही थी ब्रह्मा जी के पास जाकर उसने उन्हें अपनी पूरी कष्ट कहानी सुनाई ब्रह्मा तदव सहदया जगा मत नयन ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति के साथ उसकी दुख गाथा सुनी उसके बाद वे भगवान शंकर स्वर्ग के अन्य प्रमुख देवता तथा गौ के रूप में आई हुई पृथ्वी को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए तत्र गगन्नाथम देवदेव विशा कपिम पुरुषम पुरुष सुक्तें उपतस्थे समाहितः भगवान देवताओं के भी आराध्य देव हैं वे अपने भक्तों की समस्त अभिलाषाए पूर्ण करते और उनके समस्त क्लेसों को नष्ट कर देते हैं वे ही जगत के एकमात्र स्वामी हैं। क्षेर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुरुष सुक्त के द्वारा उन्हीं परम पुरुष सर्वांतरयामी प्रभु की स्तुति की स्थिति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए गिरम समाधो समीरितामने गाम पुनः विधेयता महाथिर उन्होंने समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनी इसके बाद जगत के निर्माणकर्ता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा देवताओं मैंने भगवान की वाणी सुनी है तुम लोग भी उसे मेरे द्वारा अभी सुन लो और फिर वैसा ही करो उसके पालन में विलंब नहीं होना चाहिए पुरैवरोम सव्याम भरमेश्वरे भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है वे ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए वे जब तक पृथ्वी पर लीला करें तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ यदकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग दो वसुदेव गृह साक्षा भगवान पुरुष परसुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे उनकी और उनकी प्रियतमा श्री राधा की सेवा के लिए देवांगनाएं जन्म ग्रहण करें वासुदेव कलान सहस्त्र बदन स्वराहट अग्र तो भविता दे वो हरे प्रिय स्वयं प्रकाश भगवान शेष भी जो भगवान की कला होने के कारण अनंत है अनंत का अंश भी अनंत ही होता है और जिनके सहस्त्र मुख हैं भगवान के प्रिय कार्य करने के लिए उनसे पहले ही उनके बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे विष्णुर्माया भगवती जगत आदिष्टा प्रभुण से न कार्यार्यशनी योग माया भी जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है उनकी आज्ञा से उनकी लीला के कार्य संपन्न करने के लिए अंश रूप से अवतार ग्रहण करेंगे शेषोपवाच श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा दी और पृथ्वी को समझा बुझाकर कर ढाढ़ाया इसके बाद वे अपने परम धाम को चले गए सूरसेनो यदुपथिर मथुरा माथुरा मा प्राचीन काल में यदवंशी राजा थे सूरसेन वे मथुरापुरी में रहकर माथुर मंडल और सूरसेन मंडल का राज्य शासन करते थे राजधानी ततः भुजाम मथुरा भगवान नित्यम तो उसी समय से मथुरा ही समस्त यदवशी नरपतियों की राजधानी हो गई थी भगवान श्री श्रीहरि सर्वदा वहाँ विराजमान रहते हैं तस्कर वसुदेव कृतोद्या सूर्य साधम प्रयाथमा एक बार मथुरा में शूर के पुत्र वसुदेव जी विवाह करके अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए उग्रसेन सुत कंसु प्रिय चिकितयाम रश्मि जगरा रौक मय रथ सतेन का लड़का था कंस उसने अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उसके रथ के घोड़ों की रात पकड़ ली वह स्वयं ही रथ हाथने लगा यद्यपि उसके साथ सैकड़ों सोने के बने हुए रथ चल रहे थे चतुशतम पारिबर्हम गजान हेम मालिनाम अश्वानाम ऋतम साधम रथान देवकी के पिता थे देवक अपनी पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था कन्या को विदा करते समय उन्होंने उसे सोने के हारों से अलंकृत ४०० हाथी १५,००० घोड़े १८०० रथ तथा तो सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित २०० सौ सुकुमारी दासियां दहेज में दी। दास सुकुमाररिणाम दुहिते देवक प्राधाध्यासल संख तुर्य मृदंगाच ने दुर्दुभ प्रयाण प्रक्रमे सुम विदाई के समय वरवधु के मंगल के लिए एक ही सात संख तुर् मृदंग और दुन्दुभिया बजने लगी पथि प्रग्रहिणम कंसम आभा शरी कभा श्री रभाक अस्वाष्टमो बुध मार्ग में जिस समय घोड़ों की रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था उस समय आकाशवाणी ने उसे संबोधन करके कहा अरे मूर्ख जिसको तू रथ में बैठा कर लिए जा रहा है उसकी आठवें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी पापो कुल कचे ग्रही। कंस बड़ा पापी था उसकी दुष्टता की सीमा नहीं थी वह भोज वंश का कलंक ही था आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपनी बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया निरपत्र वसुदेव महाभाग वहा परेशान वह अत्यंत क्रूर तो था ही पाप कर्म करते करते निर्लज्ज भी हो गया था उसका यह काम देखकर महात्मा वसुदेव जी उसको शांत करते हुए बोले